श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग यवन के प्रारंभ में वणिकपल्ली की रमणियों की, गदाधर, की, की गदाधर के प्रति श्रद्धा भक्ति सीता नाथ जी का परिवार वर्ग तथा वणिकपल्ली की अन्यान्य महिलाएं क्रमशः गदाधर के प्रति विशेष अनुरक्त हो गई बालक उनके समीप यदि कुछ दिन नहीं जाता था तो वह स्वयं उसे बुला लेती थी सीता जी के घर पर धर्म ग्रंथों का पाठ तथा संगीत गान आदि करते समय कभी कभी गदाधर को भावावेश हो जाता था उसे देखकर उसके प्रति रमणियों की भक्ति विशेष रूप से वृद्धिगत हुई है हमने सुना है कि इस प्रकार की भाव समाधि के समय बालक को श्री देव या श्री कृष्ण की जीवित मूर्ति मानकर उनमें से अधिकांश रमणियों ने उनकी पूजा की थी एवं अभिनय के समय उसे सहायता मिलेगी यह समझकर उन लोगों ने उसको एक सोने की वंशी तथा स्त्री पुरुषों के चरित्राभिनय उपयोगी विविध वेश भी बनवा दिए थे धर्मप्राण पवित्र स्वभाव गदाधर ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि एवं प्रेमपूर्ण सहज सरल स्वभाव द्वारा पड़ोस की रमणियों पर उस समय जो प्रभाव विस्तार किया था उसका विवरण उन लोगों में से किसी किसी के मुख से हमें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था सन अठारह सौ की बैसाख के, के प्रारंभ में कामारपुकुर दर्शन के निमित्त स्वामी रामकृष्णानंद प्रमुख हम कुछ व्यक्ति वहां गए थे तथा उस समय सीतानाथ पाइन की पुत्री श्रीमती रुक्मणी देवी से हमारा साक्षात्कार हुआ था तब उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी श्री गदाधर के उपरोक्त प्रभाव के बारे में उन्होंने हमसे जो कुछ कहा था यहाँ उसका उल्लेख करने पर पाठक उस विषय को भलीभांति समझ सकेंगे श्रीमती रुक्मणी देवी ने कहा था हमारा घर यहाँ से कुछ उत्तर की ओर वह दिखाई दे रहा है इस समय हमारा घर टूट फूट गया है परिवार वर्ग भी प्राय नहीं के बराबर हैं। किंतु मेरी आयु जिस समय सत्रह अट्ठारह वर्ष की थी उस समय इस घर को देखने से श्रीमानों का घर जैसा प्रतीत होता था मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय सीतानाथ पाइन था कुटुंब में चाचा ताऊ की संतानों सहित हम सत्रह अट्ठारह भाई बहन थे और आयु में हम दो चार वर्ष के छोटे बड़े रहने पर भी यौवन के पदार्पण यौवन में पदार्पण कर चुके थे गदाधर बाल्यकाल से ही हम लोगों के साथ खेलते कूदते थे इसलिए हमारे साथ उनकी अत्यंत घनिष्ठता थी हम लोगों की युवावस्था में प्रविष्ट होने पर भी वे हमारे घर आते रहते थे एवं बड़े होकर भी उसी प्रकार हमारे अंतपुर में आया जाया करते थे मेरे पिताजी का उन पर बहुत प्रेम था उन्हें वे अपने इष्टदेव की तरह देखते तथा उन पर श्रद्धा भक्ति रखते थे पड़ोस के कोई कोई लोग उनसे कहते थे तुम्हारे घर में इतनी युवती कन्याएँ हैं और गदाधर भी अब बालक नहीं हैं उसे अब भी घर के अंदर इस प्रकार क्यों जाने देते हो यह सुनकर मेरे पिताजी कहते थे तुम लोग निश्चिंत रहो मैं गदाधर को खूब पहचानता हूँ तब वे लोग साहसपूर्वक और कुछ नहीं कह पाते थे गदाधर जी हमारे अंतपुर में आकर हमें पुराणों की कथाएँ सुनाते थे कितने ही हास्य परिहास्य के करते थे प्रायः प्रतिदिन उन चर्चाओं को सुनते हुए हम आनंद के साथ घर के कार्यों को करते थे जब वे हमारे समीप रहते थे तब हमारा समय कितना आनंदपूर्वक व्यतीत होता था एक मुँह से मैं उसका कहाँ तक वर्णन करूँ जिस दिन वे नहीं आते उस दिन यह सोचकर कि कहीं वे बीमार न हो गए हों हमारा मन छटपटाया करता था उस दिन हम में से कोई जल लाने अथवा अन्य किसी काम के बहाने से ब्राह्मणी माँ चंद्रा देवी के समीप जाकर जब तक उनका समाचार नहीं ले आती थी तब तक हमें शांति नहीं मिलती थी उनकी प्रत्येक बात हमें अमृत की तरह मधुर प्रतीत होती थी इसलिए जिस दिन वे हमारे घर नहीं आते थे उस दिन उन्हीं की बातों की चर्चा कर हम दिन बिताया करती थी इस प्रकार केवल रमणियों के साथ मिलकर ही गदाधर शांत नहीं था किंतु उसकी व्यापक उद्भावन शक्ति तथा सबके साथ प्रेम आचरण से गाँव के छोटे बड़े सभी के साथ उसका परिचय हुआ था प्रतिदिन सायंकाल गांव के वृद्ध तथा युवक वृंद जिन स्थानों में एकत्रित हो श्रीमद आदि पुराणों की कथा अथवा संगीत संकीर्तनादि का आनंद लेते थे उन सभी स्थानों में उसका आना जाना रहता था बालक उन स्थलों में जहां जिस दिन उपस्थित होता था वहां उस दिन आनंद की लहर दौड़ जाती थी उसके सदृश कथा बाँचने तथा धर्म ग्रंथों की भक्तिपूर्ण व्याख्या करने में और कोई भी समर्थ नहीं था संकीर्तन के समय उसके जैसी भावोन्मत्तता उसकी भांति नवीन नवीन भावपूर्ण पदों की योजना करने की शक्ति एवं उसके सदृश मधुर कंठ स्वर तथा रमणीय नृत्य और संगीत और किसी के लिए संभव नहीं था इतना ही नहीं हास्य कौतुक में भी उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाता था उसकी तरह नर नारियों के सब प्रकार के आचरणों का अनुकरण तथा उसके सदिश नवीन नवीन कहानियों और संगीतों को अपूर्व रूप से यथास्थान संयोजन कर सबका मनोरंजन करना दूसरों की शक्ति से परे था इसलिए युवक तथा वृद्ध सब कोई उसके प्रति विशेष अनुरक्त हुए थे और प्रतिदिन सायंकाल वे उसके आगमन की प्रतीक्षा किया करते थे बालक भी तद रूप किसी दिन एक जगह तथा दूसरे दिन दूसरी जगह उन लोगों के साथ सम्मिलित हो उन्हें आनंद प्रदान करता था साथ ही उस आयु में ही बालक की बुद्धि परिपक्व होने के कारण उनमें से अनेक व्यक्ति अपनी अपनी सांसारिक समस्याओं के समाधान के लिए उससे परामर्श किया करते थे धार्मिक लोग भी उसके पुण्य स्वभाव से आकृष्ट हो भगवन नाम तथा संकीर्तनों में उसकी भाव समाधि को देखकर उसके परामर्शानुसार अपने गंतव्य पथ पर अग्रसर होते थे केवल पाखंडियों तथा धूर्त लोगों की उसके प्रति कोई सद्भावना नहीं थी इसका कारण यह था कि गदाधर अपने तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा उनके ऊपरी मोहमय आवरणों को भेद गुप्त उद्देश्यों को जान जाता था एवं सत्यनिष्ठ स्पष्टवादी होने के कारण बालक कभी कभी सबके समक्ष उन बातों को कह कर उनको अपमानित किया करता था। केवल इतना ही नहीं कौतुक्रिय गदाधर बहुधा दूसरों के समीप उनके कपट आचरणों का अनुकरण भी करता रहता था तदर्थ मन में क्रोधित होकर भी इस सर्वपे निर्भीक बालक का वे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे इसलिए प्रायः शरणागत होकर गदाधर के हाथों से उन्हें आत्मरक्षा करनी पड़ती थी क्योंकि शरणागतों पर सर्वदा बालक की असीम करुणा विद्यमान थी